गीता तत्व चिंतन ज्ञाने के लिए कर्तव्यता का अभाव पैंतालीस यह दृष्टिकोण ग्राह्य क्यों नहीं तिलक जी ने यह जो मत प्रस्तुत किया है वह व्यवहार की दृष्टि से उपयोगी होते हुए भी सिद्धांत की दृष्टि से विशेष करके इस स्थल पर उतना सटीक नहीं है कारण यह है कि जैसा कि हम पूर्व में कह चुके हैं भगवान ने अर्जुन को इस तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दो निष्ठाओं की बात कही है और यह स्पष्ट रूप से बताया है कि ये दोनों निष्ठाएं उस परम तत्व को पाने के स्वतंत्र मार्ग हैं दूसरे अध्याय के उनतालीसवें श्लोक में भी उन्होंने इन दो निष्ठाओं की बात कही थी प्रस्तुत अध्याय में वे चौथे श्लोक से लेकर सोलहवें तक कर्म निष्ठा की चर्चा करते हैं सत्रहवें और अट्ठारहवें श्लोकों को छोड़कर अध्याय के शेष अन्य श्लोकों में भी कर्मनिष्ठा ही प्रदर्शित हुई है यदि सत्रहवें और अट्ठारहवें श्लोकों को भी हम तिलक जी के अनुसार कर्मनिष्ठा का प्रतिपादक मान लें तो ज्ञान निष्ठा का कोई प्रकरण इस तीसरे अध्याय में नहीं रह जाता फलतः भगवान ने अध्याय के प्रारंभ में ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा दोनों की जो बात कही थी उसमें ज्ञान का उल्लेख निरथक हो जाता है तो क्या ऐसा मान लेना सही होगा कि भगवान ने ज्ञान निष्ठा का निरर्थक ही उल्लेख किया है बल्कि यही मानना उचित होगा कि जिस प्रकार उन्होंने इस अध्याय में कर्म निष्ठा की चर्चा की है उसी प्रकार ज्ञान निष्ठा की भी की है भले ही कर्म निष्ठा की चर्चा विस्तार से हुई हो पर ज्ञान निष्ठा की चर्चा एकदम अछूती नहीं रही यही मानना संगत होगा ऐसी दशा में सत्रहवें और अट्ठारहवें श्लोकों को ज्ञान निष्ठा का प्रतिपादक मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और ऐसा मानना कोई बलपूर्वक अथवा श्लोकों के अर्थ को खींच तान कर या तोड़ मरोड़ कर नहीं किया जा रहा है प्रत्युत जो अर्थ इन दो श्लोकों के सामान्य रूप से ध्वनित होता है उसी के आधार पर ऐसा किया जा रहा है आत्मरति आत्मतृप्ति और आत्मसंतुष्टि ये ज्ञानी के ही लक्षण हैं जैसे कर्मनिष्ठा कर्मयोगी के लिए एक स्वतंत्र पथ है वैसे ही ज्ञान निष्ठा ज्ञान योगी के लिए स्वतंत्र रास्ता है कर्मयोगी के लिए ज्ञान प्राप्ति के बाद भी लोक संग्रह के रूप में कर्म की कर्तव्यता उचित हो सकती है पर ज्ञान योगी के लिए ज्ञान प्राप्ति के बाद कर्म की बाध्यता स्वीकार करना ज्ञान के स्वरूप पर ही आक्षेप है कर्मयोगी और ज्ञान योगी सर्वथा अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं और सामान्यतः ज्ञान प्राप्ति के बाद भी ये प्रवृत्तियाँ बदलती नहीं बात को समझने के लिए कहें मान लीजिए दो साधक हैं राम और श्याम राम की प्रवृत्ति में विचार और मनन की प्रधानता है वह ज्ञान योग को अपने लिए अधिक अनुकूल मानता है पर इसका मतलब यह नहीं कि उसमें कर्म की प्रवृत्ति नहीं होगी मतलब यह है कि उसमें विचार प्रधान होगा और कर्म गौड़ शाम की प्रवृत्ति में क्रियाशीलता अधिक है वह कर्मयोग को अपने लिए श्रेयस्कर समझता है उसमें विचार मनन की भी वृत्ति है पर कर्म की प्रधानता है जब राम और श्याम दोनों को ज्ञान लाभ होगा तब उसके पश्चात राम के जीवन में कर्म की कर्तव्यता नहीं रह जाएगी जबकि श्याम के जीवन वह बनी रह सकती है तात्पर्य यह कि ज्ञान लाभ के पश्चात कर्म की कर्तव्यता साधक की प्रवृत्ति पर अवलंबित करेगी तिलक जी का मत यह है कि ज्ञान लाभ के पश्चात भी कर्म की कर्तव्यता राम और श्याम दोनों के ही जीवन में बनी रहेगी यहीं पर उनका मताग्रह प्रकट होता है उचित तो यही है कि ज्ञान लाभ के पश्चात ज्ञान योग के लिए कर्म की कोई कर्तव्यता नहीं रह जाए यदि वह स्वतः स्फूर्त हो कर्म में प्रवृत्त होता है तो वह उसकी मौज है ज्ञान लाभ के पश्चात भी यदि किसी प्रकार की बाध्यता उसके जीवन में रह जाए तो उस मुक्ति का अर्थ क्या पर इसका यह अर्थ भी नहीं ले लेना चाहिए कि ज्ञानी सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के कारण स्वैराचरण कर, कर सकता है नहीं ज्ञानी समस्त बंधनों से मुक्त तो है पर उसके पैर कभी गलत लीक पर नहीं चलते यह नैतिक नियमों को मानकर चलता है ऐसा कहना उसकी ज्ञान अनुभूति के साथ अन्याय करना होगा बल्कि यह कहना अधिक उचित होगा कि उसकी प्रत्येक क्रिया से नैतिकता का भान दंड प्रकट होता है उसके जीवन से नैतिकता के नैसर्गिक सु निकलती रहती है 46. शंकर का दृष्टिकोण आचार्य शंकर तथा कुछ अन्य टीकाकारों ने सत्रहवें और अठारहवें श्लोकों को ज्ञान निष्ठा का ही प्रतिपादक माना है और यह बताया है कि आत्मा राम ज्ञानी के लिए कर्तव्यता का सर्वथा अभाव हो जाता है वे उन्नीसवें श्लोक के साथ इन दो श्लोकों को संबंध बिठाने के लिए तस्माज शब्द को महत्वपूर्ण मानते हैं शंकराचार्य अठारहवें श्लोक पर अपने भाष्य में लिखते हैं नम एतं सर्वतः सप्लुतोदक था सम्यक दर्शने वर्तते अर्जुन चूँकि तू इन सब ओर से परिपूर्ण जलाशय स्थानी यथार्थ ज्ञान में स्थित नहीं है अर्थात चूँकि तू अभी आत्माराम आत्मतृप्त और आत्मसंतुष्ट नहीं हुआ है तस्मात इसलिए अनासक्त होकर सर्वदा कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण कर यहां कर्म करने के लिए चार विशेषण बताए गए अशक्तः अनासक्त होकर सततम सर्वदा कार्य कार्यकर्तव्य और समाचार भली भांति आचरण कर हमें आसक्ति छोड़कर कर्म करना चाहिए हम कर्म से न चिपके कर्म सत्य के पास पहुंचने का साधन है हम ट्रेन से दिल्ली जा रहे हैं दिल्ली पहुंचने पर ट्रेन को छोड़ दें उससे चिपके न रहें पर अनासक्त होकर कर्म करने का यह मतलब नहीं कि हम उपेक्षा बुद्धि से कर्म करें इसलिए सावधान का कर दिया गया समाचार अपने कर्म को अच्छी तरह संपन्न करो पूरी लगन से करो ध्यान रहे कि कर्म में कोई त्रुटि ना आ पाए और यह सावधानी एक दो घंटे की ना हो बल्कि सर्वदा ऐसी सावधानी बनाए रखकर कर्म करते रहो इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम आलतू फालतू सब प्रकार के कर्मों में अपनी शक्ति नष्ट करो बल्कि केवल कार्य का कर्तव्य कर्म का आचरण करो जब मनुष्य अपने कर्तव्य को ठीक ठीक समझकर उसकी पूर्ति के लिए सदस्य सावधानी रखता हुआ अनासक्त होकर ईश्वर प्रत्यर्थ कर्म करता है तो वह मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त हो जाता है